आप लोग क्या बात कर रहे हैं ऐसे कैसे आप लोग मुझे मर्डरर साबित कर सकते हैं नीतीश ने अपना बचाव करते हुए कहा सर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह दिखते हैं यहां तक कि बहुत बहुतों के चेहरे भी बिल्कुल मेरी तरह के होंगे फिर आप सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर देखकर कैसे मुझे कतिल बना सकते हैं यहाँ तक कि अगर सौ भी बॉडी स्ट्रक्चर मैच कर जाए तो भी आप मुझे इस तरह से दोषी नहीं बना सकते और यहाँ फोटो में तो वो आदमी नॉर्मली रोड पर जाता दिख रहा है आप कैसे कह सकते हैं कि उसने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया मुझे पता था तुम ये सब बातें जरूर करोगे लेकिन चिंता मत करो हमारे पास और भी सबूत है और अब की बार इस सबूत से तो तुम बची नहीं सकते विक्रांत ने कहा इसके बाद उसने एक और पेपर नितेश के हाथों में पकड़ाते हुए कहा डीएनए का नाम तो सुना ही होगा तुमने ये रहा तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा किया गया है और पता है तुम्हें जब तुम रमेश सावरकर का मर्डर करके भागे थे तब तुमने बड़ी सफाई से सारा सबूत तो मिटा दिया था एक भी फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ा था लेकिन हर मुजरिम की तरह तुमसे भी एक गलती हो गई थी वह रमेश सावरकर का मर्डर करते वक्त तुम्हारे सिर का एक बाल टूटकर गिर गया था उस वक्त जब पुलिस ने ये बाल कलेक्ट करके इसका डी टेस्ट करवाया था तो पता चला की वो रमेश सावरकर का बाल नहीं था अब आज जब तुम्हारा डी टेस्ट किया गया तो उस बाल के डीएनए आए बिल्कुल मैच कर रहा है अब तुम्हारा खेल खत्म नीतीश अब ज्यादा चालाकी मत दिखाओ यह सुनकर नीतीश के चेहरे का रंग उड़ गया वो घबराया हुआ उन दोनों की तरफ देख रहा था जब से उसकी इंटेरोगेशन चल रही थी तब से लेकर अब तक नितेश ने एक घूट भी पानी नहीं पिया था इस वजह से उसके पसीने भी नलने बंद हो गए हैं लेकिन फिर भी नीतीश ने खुद को संभालते हुए कहा सर सर मैं मान रहा हूँ कि ये बाल मेरा ही है लेकिन मैंने रमेश का मर्डर नहीं किया मैं भला उसे क्यों मारूंगा? हाँ हाँ मुझे याद आया उस दिन जब रमेश का मर्डर हुआ था तो उसके पहले वो मेरे साथ खाना खा रहा था तो हो सकता है कि मेरा बाल उसके शरीर से चिपक गया हो और फिर बाद में आप लोगों को वही बाल मिल गया साले हमें बेवकूफ़ समझता है झूठ बोल रहा है हमसे अभी थोड़ी देर पहले ही तूने कहा था कि तू तो रमेश से बचपन के बाद कभी मिला ही नहीं तो अब साथ में खाना कहाँ से खाने लग गया विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा नहीं नहीं नहीं सर मैं सच कह रहा हूं तब मैं झूठ बोल रहा था उस वक्त आप लोग ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो मैं डर गया था इसी डर की वजह से मैंने कह दिया था कि मैं रमेश से बचपन की बात कभी नहीं मिला लेकिन लेकिन रमेश और मैं अक्सर साथ में खाना वगैरह खाया करते थे लेकिन सर मैंने मैंने उसका मर्डर नहीं किया है सच कह रहा हूं मैं विक्रांत और नैना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे फिर नैना ने हंसते हुए कहा अब तुम ये सब जज के सामने बताना तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हे ऐसे ही पकड़ कर बैठे हमारे पास अभी हजारों सबूत ऐसे हैं जिससे प्रूफ हो जाएगा कि तुमने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया है ये देखो इतना कहने के बाद नैना ने नीतिश के आगे एक और पेपर रख दिया ये देखो तुम्हारा फिंगरप्रिंट तुमने रमेश का मर्डर करने के बाद उसके सोफे के कपड़े को फाड़ कर दीवार पर लिखा था इतफाक से रमेश के कमरे में रखे हुए सोफे का कवर रेक्सीन मेटीरियल का था और जब तुमने उसे हाथों से फाड़कर खींचा तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट उस पर फिंगर तो के कमरे की दीवार पर तुमने ही उसके खून से लिखा था आँख के बदले आँख क्यों टकरा गए ना मिस्टर नितेश अग्रवाल अब तुम्हे ये लग रहा होगा हो की मैं तो उस दिन ग्लब्स पहन के गया था तो भला फिंगर प्रिंट कैसे आ गया तो इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये केस आज से दस साल पहले का हुआ है। तब भले ही हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिसकी मदद से हम ग्लब्स के ऊपर से भी फिंगरप्रिंट टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अब तक तो तुम बचे हुए थे लेकिन अब तुम पुलिस और कानून से नहीं बच सकते मर्डर करने के बाद तुमने दस साल तक खूब मजे किए हैं लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म नैना की सारी बातें सुनने के बाद नितेश अपनी चेहर से उठ खड़ा हो गया वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा उसकी एक्टिविटी को देखते हुए नैना और विक्रांत को लग रहा था कि शायद अब वो सब कुछ कबूल कर लेगा अब शायद अपना जुर्म कबूल लेगा लेकिन थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद नितेश ने कहा मैं अपने लॉयर को बुलाना चाहता हूं प्लीज मेरे लॉयर को बुला दीजिए तो क्या विक्रांत तो और नैना ने लॉयर को बुलाने की इजाजत दे दी ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को